सदगुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक बारह संतापों से मुक्ति की चाहत दूसरा प्रश्न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 क्योंकि यहां वे सारे लोग इकट्ठे हैं जो प्रथम होने की दौड़ के लिए दीवाने ये सभी प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। वो एक कुर्सी है उस पर सबको बैठना है अब ऐसा भी नहीं करते कि एक बड़ी बेंच बना दें कि सबको बिठा दें।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 प्रथम राष्ट्रपति द्वितीय राष्ट्रपति तृतीय राष्ट्रपति मगर उससे क्या फर्क पड़ता है वो जो प्रथम है वो झगड़े का कारण है राजनेता जो इतना एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं इतने दल बदल करते हैं इतनी चालबाजियां जालसाजियां करते हैं वो अकारण नहीं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 मगर कृष्ण को ये काम करना चाहिए तुम कृष्ण से ना मालूम कैसी कैसी अपेक्षाएं करोगे वही जीसस के साथ हुआ तीन हजार साल से यहूदी मान के चल रहे थे ये ये अपेक्षाएं पूरी करना वो वो अपेक्षाएं पूरी जीसस नहीं कर सके कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों कोई पूरी करे किन्हीं कवियों की कल्पनाएं कोई क्यों पूरी करे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 चुनाव में पेटी में चिन्ह होते हैं ना छाता किसी का और हाथ किसी का और हल बखर किसी का तो वैसे हर प्रतिमा के नीचे चिन्ह बना हुआ है किस तीर्थंकर का कौन सा चिन्ह अगर चिन्हों को धाक दो तो जैन भी नहीं बता सकता कि ये महावीर की प्रतिमा है कि नैमिनाथ की प्रतिमा है कि आदिनाथ की प्रतिमा है सब एक सी इस दुनिया में दो आदमी एक जैसे होते ही नहीं चौबीस आदमी एक जैसे असंभव बिल्कुल असंभव और ये चौबीस आदमी अलग अलग समयों में हुए हजारों साल का फासला है कोई पांच हजार साल का फासला है इन चौबीस आदमियों के बीच ये बिल्कुल एक जैसे हुए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 बजाय भारत की तो बुद्ध लगते रहे होंगे नेपाली जैसे अब कहां नेपाली हो कहां बुद्ध की प्रतिमा हो सकता है बुद्ध की नाक चपटी रही हो चेहरा नेपाली ढंग का रहा हो थोड़ा मंगोल असर रहा हो कहा यूनान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 ये बिल्कुल शिष्टाचार की बात थी मगर जैन कहते नाम तक पता नहीं अरे इतना भी अंतर्दृष्टि नहीं हुई तुम्हें तुम क्या तीन काल जानोगे महावीर त्रिकालज्ञ बुद्ध ग्रंथों में महावीर का खूब मजाक उड़ाया गया है कि महावीर को जैन कहते हैं कि ये तीन काल के जानने वाले और सुबह अंधेरे में कुत्ते के पूंछ पे पैर पड़ जाती पैर पड़ जाता है जब कुत्ता भोंकता तब महावीर को पता चलता है कि अरे कुत्ते के पूंछ पे पैर पड़ गए ये तीन काल के ज्ञाता है ऐसे घर के सामने भीख मांगते हैं जिस घर में कोई है ही नहीं ये तीन काल के ज्ञाता है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 क्रोध था वहां करुणा को जन्म देना होगा जहां काम वासना थी वहां प्रेम को उपजाना होगा जहां लोभ था वहां दान की कला सीखनी होगी जहां वनस्थ था वह मैत्री के फूल खिलाने होंगे इस सब की तैयारी नहीं है लोग चाहते हैं कोई आएगा जादू का डंडा घुमाएगा कहेगा अबरा कैदबरा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 नाश्ता भी तो करनी होगा कि नहीं तुम फौरन उपद्रव में लग जाओगे तुम वही करोगे जो तुम यहां कर रहे थे चंदूलाल मरा स्वर्ग पहुंच गया कैसे पहुंच गया यही एक आश्चर्य की बात चमत्कार ही समझो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 खरीदता भी था बेचता भी था इसलिए मेरा पूरा नाम चंदूलाल लोहावाला। इस तरह के आदमी यहां आते नहीं कबाड़ियों का यहां कोई काम नहीं बंबई के चोर बाजार में रहते होंगे चंदूलाल लोहावाला। इस तरह के आदमी बंबई में रहते हैं, लोहावाला, दारू वाला एक से एक पहुंचे हुए लोग बाटली जैसे नामों की कमी पड़ गई तू ठहर तू बम्बई वाला मालूम होता है हा बम्बई में रहता हूं चोर बाजार में काम करता है क्या? यहां पता लगाना पड़ेगा रुको वो भीतर गया वही खाते खोल के बड़ी देर में खोजबीन की उसने कोई नाम इसका मिले नहीं उसकी जगह तो थी न रख में जब तक वो आया देखा तो चंदूलाल नदारत चंदूलाल ही नदारत नहीं लोहे का फाटक भी नदारत तब से स्वर्ग के दरवाजे पे कोई दरवाजा नहीं चंदूलाल लोहा वाला ले गया वो पुरानी आदत वही काम वो यहां करते थे लोहा खरीदना लोहा बेचना जब तक वो अंदर गया उसने सोचा ऐसी की तैसी स्वर्ग की इतना बड़ा लोहे का फाटक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 के उद्धार में तो फिर जीवन को दांव पे लगाना होगा लोग सब मुफ्त में चाहते हैं कुछ ना करना पड़े और सब हो जाए और हम जैसे हैं वैसे के वैसे रहें तू पूछती है किंतु जब वह सौभाग्य की घड़ी आती है तब वह उससे बचने का हर संभव प्रयास करता है और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है क्यों ना करे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 एक क्षण सोचा कि पहले समझ पागल क्या कर रहा है फिर तेरी भक्ति का क्या होगा भगवान मिल जाएंगे फिर भक्ति का क्या होगा ये सवाल तो है फिर इख तारे का क्या होगा और तेरी प्रतिष्ठा वो मीरा और चेतन में तेरा जो नाम गिना जाता है उसका क्या होगा भगवान मिल गया कि सब खेल खत्म फिर उसके आगे तो कुछ है नहीं फिर तो इति आ गई वो तो यूं जैसे बूंद सागर में समा गई तब चरा चौंका ये मैं क्या कर रहा हूं अपने हाथ से अपनी आत्महत्या कर रहा हूं हाथ में ले ली थी कुंडी बजाने को धीरे से छोड़ दी जूते पैर में से निकाल लिए कहीं आवाज ना हो सीढ़ियाँ उतरने में कहीं ऐसा ना हो कि आवाज ही सुन के और भगवान एकदम दरवाज़ा खोल खोलने हो कहें बेटा आओ अब कहाँ जा रहे अब आ ही जाओ आ ही गए तो अब कहाँ जाते और जो भागा जूता हाथ में लेके कर मैं तो कविता में रविनाथ कहते हैं फिर मैंने पीछे लौट के नहीं देखा अभी भी मैं इकारा बजाता हूँ भगवान के गीत गाता हूँ भक्तों में, में मेरी गिनती